आध्यात्मरामणबालाकांड तत स्फुस्स्रांश सहस्र सदिश प्रभा आविरासीधरी प्राथ दिशा व्यपन यम तपसहस्रो दीप्यमन सूर्यों के समान प्रभाशाली भगवान हरि अपने तेज से सब दिशाओं के अंधकार को दूर करते हुए पूर्व दिशा में प्रकट हुए तत स्फुर सहस कथित दृष्टि ब्रह्मा दुर्दर्शम अकतात्म इंद्रनील प्रति का पद्मलोचनमण्यहीन पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्दर्शनीय भगवान हरि को उनके अमित तेज के कारण ब्रह्मा जी ने भी बड़ी कठिनता से देख पाया इंद्रनील मणि के समान उनका तेजो में श्याम वर्ण था मुख पर मधुर मुस्कान थी और कमल के समान विशाल और मनोहर नेत्र थे किरीट हार केयूर कुंडलय कटका विभ्राज मानम से वस् कौशुभ प्रभयान्वित वे क्रीट, हार केजूर कुंडल और कंटक कटक आदि आभूषणों से सुशोभित तथा तो श्रीवत् और श्री मणि की प्रभा से युक्त थे स्तुव्य शनकाद्य पार्षद परिवेषित शखचक्र गा पद्मनमिराजित उन्हें स्तुति करते हुए सनकादि शनकादिपार्षद चारों ओर से घेरे हुए थे और उनकी शंख चक्र गा पद्म तथा वनमाना से अपूर्व शोभा हो रही थी स्वर्ण स्वर्णयोपववीतेन स्वर्णवर्णाबरेण चिया भूम्या चिता गरुणोपरिशंथित्र हर्ष गाचा तो तुम समुचक्रवेश वे सोने के यज्ञोपवीत और पीताम्बर से सुशोभित एवं लक्ष्मी और भूमि के सहित गरुण पर विराजमान थे उनकी ऐसे दिव्य छवि को देखकर पितामह ब्रह्मा जी हर्ष से गदगद कंठ हो स्तुति करने लगे ब्रह्मोवाच न तो पदम देव प्राणबुद्धिन्द्रियात्म भी यिंत कर्म पासाद मुक्षक्षुभ भी ब्रह्मा जी बोले हे देव कर्म से मुक्त होने के लिए जन अपने प्राण बुद्धि मुद्रिय और मन से जिनका नित्य चिंतन करते हैं आपके उन चरणारविंदों को मैं नमस्कार करता हूँ मायया गुण मैया तम से वसी नते लोलेप आनंदानुभवात्म आप अपने त्रिगुणमयी माया का आश्रय करके ही इस जगत की उत्पत्ति पालन और लय करते हैं किंतु ज्ञानानंद स्वरूप आप उससे लिप्त नहीं होते तथा शुद्ध न दुष्टा दानाध्ययन कर्म भी शुद्धात्मता में सदा भक्तिमता यथा हे भगवन आपके विमल यश में सदा प्रेम रखने वाले भक्तों का अंतकरण जैसा शुद्ध होता है वैसे शुद्धि बलिन अंतकरण वाले पुरुष दान और अध्ययन आदि शुभ कर्मों से नहीं प्राप्त कर सकते अतस्तांग्रम दृष्टिदोषापनुत सत्योन्तर हृदय नित्यम मुने मुनिभेशातर्वित अतः भक्त मुनिजन जिनका निरंतर अपने हृदय में ध्यान करते हैं ऐसे आपके चरण कमलों का आज मैंने अपने अंतकरण के दोषों का तक्षण नाश करने के लिए दर्शन किया है